परशुसिंह वीर आप दोनों का स्वागत है बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है यह मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला नरश्रेष्ठ श्री राम मुझे जो ऐसा क्रूर रूप प्राप्त हुआ है यह मेरी ही उद्दंडता का फल है यह सब कैसे हुआ वह प्रसंग आपको मैं ठीक-ठीक बता रहा हूं आप मुझसे सुने महाबाहु श्री राम पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था सूर्य चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है वैसा ही मेरा भी था ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और बनने रहने वाले ऋषियों को डराया करता था अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूल सिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर श्राप देते हुए कहा दुरात्मन आज से सदा के लिए तुम्हारा यही शरीर हो जाए और यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षियों से प्रार्थना की भगवान इस अभिशाप जनित साप का अंत होना चाहिए तब उन्होंने इस प्रकार कहा जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काट कर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा को प्राप्त कर लोगे लक्ष्मण इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो मेरा जो यह रूप है यह समरांगण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया इससे मेरी बुद्धि में यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने की आयु प्राप्त हुई है फिर देवराज इंद्र मेरा क्या कर लेंगे ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैं युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गई मैंने बहुत प्रार्थना की इसीलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है वह सत्य हो और मैंने कहा देवराज आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा मेरे ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने मेरी भुजाएं एक-एक योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाणों वाला एक मुख बना दिया इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह चीते हिरन बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेटकर खाया करता था देवराज इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण श्रीराम तुम्हारी बुझाय काट देंगे उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे तात राज शिरोमणि इस शरीर से इस बनके भीतर में जो जो वस्तु देखता हूं वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है देवराज इंद्र तथा मुनि के कथन के अनुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था रघुनंदन अवश्य ही आप श्री राम हैं आपका कल्याण हो मैं आपकी सेवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी नरश्रेष्ठ आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाहा संस्कार कर देंगे उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे यह बात कही कवंद मेरी यशस्वी भार्या श्री सीता का रावण हर ले गया है उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान के बाहर चला गया था मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूं उसकी सकल सूरत से परिचित नहीं हूं वह कहां रहता है और कैसा उसका प्रभाव है इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं इस समय देवी सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं तुम हमारे ऊपर समचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो वीर फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काट लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे अतः अब तुम हमें देवी सीता का पता बताओ इस समय वह कहां है तथा उसे कौन कहां ले गया है यदि ठीक-ठीक जानते हो तो देवी सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु श्री रघुनाथ जी से यह परम उत्तम बात कही श्री राम इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है इसलिए मैं मिथलेस कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो देवी सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा ऐसे पुरुष का आप जो परिचय दूंगा प्रभु जब तक मेरे इस शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझमें यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती वह महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है जब तक मेरे शरीर में यह शरीर है तब तक मुझ में वह बताने वाली शक्ति नहीं आ सकती रघुनंदन शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है अपनी ही करतूत से मुझे है लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है किंतु श्री राम जब तक सूर्य देव अपने बहानों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए महावीर रघुनंदन आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह संस्कार हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर श्री रघुनाथ जी न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए वे आपकी सहायता करेंगे रघुनंदन उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी आघात नहीं है क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं कवंद के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी-बड़ी लकड़ियों के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी चिता में जलते हुए कवंद का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लौंदे के समान प्रतीत होता था चिता की आग उसे धीरे-धीरे जलाने लगी तदनंतर वह महावली कवंद तुरंत ही चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान ओट खड़ा हुआ फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वह बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग-प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे घनसों से जुटे हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कवंद अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला रघुनंदन आप जिस प्रकार देवी सीता को पा सकेंगे वह ठीक-ठीक बता रहा हूं सुनिए श्री राम लोक में 6 युक्तियां हैं जन से राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।